नमामि करणालय नमा भगवत्द शोकशंक शंकर केशवम् केशव बादरायण भाष्य कृत वंदे भगवंदो पुनःपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोमव्या दक्षिणा सदगुर महाराज के ओम नमो नारायणय ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय में तृतीय पाठ पूरा हो गया था जो परापर ब्रह्म विद्या गुण उपसंहार पाद ऐसा कहलाता है ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए इसके पहले उपनिषदों में जिन उपासनाओं का विधान किया है उन उपासनाओं को लेकर के चर्चा की गई है उसमें किस उपासना में किस प्रकार किन गुणों को लेकर के उपासना करनी चाहिए इस पर चर्चा की गई है विस्तार से पाठ था तो 36 अधिकरणों का लंबा पाठ वो समाप्त हो गया अब यहां चतुर्थ पाद आरंभ होता है तो तृतीय पाद में जिन उपासनाओं के गुण उपसंहार के विषय में कहा है उन उपासनाओं का अंतरंग और बहिरंग साधन इन पर अब विचार करेंगे इसमें भी प्रमुख रूप से निर्गुण विद्या के विषय में अंतरंग और बहिरंग उपासनाएं जैसे समाधि उपासना समाधि साधन है और शवजाति है आसनाति है इन सबके विचार करेंगे उसमें सबसे पहले यहां पुरुषार्थ अधिकरण आता है पुरुषार्थ का अर्थ पुरुष के द्वारा जो इच्छा किया जाता है पुरुष के द्वारा प्राप्य हमारे संपूर्ण शास्त्र में चार चार का विभाग है पूरा शास्त्र का आधार जिस पर हमारे शास्त्र शास्त्र विधान एवं हमारी संस्कृति प्रतिष्ठित है वो चार है जैसे चार वर्ण ब्राह्मण आदि चार वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रम और ये चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी पर सारा शास्त्र है यह शास्त्र का यदि ढांचा तैयार किया जाए उसका एक आकार स्वरूप तैयार किया जाए तो इन चारों के आधार पर ही चलता है समाज की दृष्टि से वर्ण व्यवस्था और व्यक्ति के जीवनी की दृष्टि से आश्रम व्यवस्था और व्यक्ति के लिए ही शास्त्र प्रवृत्त होता है तो उसके प्राप्य कामनाओं के दृष्टि से ये पुरुषार्थ व्यवस्था तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन करेगा अध्ययन करने के बाद में जिस प्रकार से अध्ययन होगा उसका भी ये वर्ण आश्रम से जुड़ा हुआ है जैसे वर्ण जैसे आश्रम इस प्रकार से वो अध्ययन करेंगे अध्ययन करने के बाद में उसके लिए विहित तो जो कार्य है वो धर्म के बाद धर्म का मन अध्ययन ही जान है और अर्थ काम की प्राप्ति के लिए वो गृहस्थाश्रम को प्राप्त होगा और उसमें अर्थ और कामना उनको प्राप्त करेंगे ऐसे विषयों पर कर्मकांड में और कुछ उपासनाकांड में विचार हैं जिनको हमने श्रवण किया है और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ है जो तृतीय और चतुर्थ आश्रम यानी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से संन्यास में वानप्रस्त उसी की तैयारी है इस प्रकार चार आश्रम चार व्यवस्था जुड़ी हुई इसमें एक तो क्रम से जाना होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसा क्रम से जाता है और ब्रह्मचर्य आश्रम से क्रम से जाएगा एक पद्धति है जो प्रसिद्ध है और सब जिसका अनुमोदन करते हैं शास्त्र अनुमोदन करते वो पद्धति है और दूसरी पद्धति है अब ब्रह्मचर्य आश्रम या कोई भी आश्रम में किसी भी अवस्था में हो उनको यदि पूर्ण वैराग्य आ जाता है तो वो मोक्ष के लिए प्रवृत्त होते हैं तो समाधि साधन के द्वारा मोक्ष में प्रवृत्त होते हैं ऐसे समाधि साधन संपन्न मोक्ष में प्रवृत्त होने वालों के लिए ही उपनिषदों का विधान हुआ है और ये वेदांत का विधान भी उसी के लिए है इसको पहले जितना साधिकरण में ही स्थापित किया है अब उन पुरुषार्थों के विचार में यहां पूर्व पक्ष आता है पूर्व पक्ष कहता है कि वेदांत एक अलग पुरुषार्थ को स्थापित नहीं करता मोक्ष आदि जो पुरुषार्थ है वो कर्मकांड से संयुक्त है कर्मकांड के द्वारा ही प्राप्त होता है इसके लिए अलग मानने की आवश्यकता नहीं और वेदांत शास्त्र अलग कोई पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए सीधा काम करता है ऐसा नहीं वेदांत शास्त्र कर्म से ही जुड़ा हुआ है इस प्रकार की बातें लाएंगे इसके बाद के अधिकरण में इसी प्रकार सन्यास के बारे में विचार होगा चार आश्रम में आश्रम है या नहीं संस्त नहीं होना चाहिए इत्यादि विषय में विचार करेंगे तो अभी ये जो दो तीन अधिकरण है इन्हीं विषय पर है तो यदि स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन वेदांत शास्त्र सिद्ध होता है तो ब्रह्मचर्य से हो या ब्रह्मचर्याद वृहाद्वा वनाद व प्रव्रजित यद हरे वरजित तदहरेव प्रव्रजित इत्यादि वाक्य आता है जाबाल श्रुति में उसके अनुसार जब आपको वैराग्य हो जाएगा जिस किसी भी अवस्था में जहां कहा भी वहां से सीधा मोक्ष शास्त्र के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं मोक्ष पाने के लिए साधन में जुड़ सकते हैं वैराग्य आने के बाद में पीछे क्या छूट गया क्या करना है उसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं यदि जिज्ञासा वैराग्य पक्का है तो कोई कामना से यदि करते हैं तब तो नहीं हो सकता है तब तो पाप हो जाएगा यदि कामना को छोड़ करके मोक्ष मार्ग के लिए जो शास्त्र का अध्ययन करना इत्यादि कार्य करते हुए आगे जीवन बिताएंगे यथाशास्त्र जीवन बिताएंगे तो फिर पाप नहीं होगा उसको मोक्ष अवश्य होता है उनको ऊर्धरे नाम से कहेंगे उनके विषय में भी यहां विचार करेंगे तो यह है सबसे पहले पुरुषार्थ अधिकरण इसमें वेदांत के प्रामाणिकता स्वतंत्र प्रामाणिकता और परतंत्र होकर के यानी कर्मकांड के साथ संबंध करके या स्वतंत्र रूप से प्रमाण है इस विषय पर विचार करेंगे यहां पूर्वपक्ष पक्ष रहेगा जेमिनी जी स्वयं यहां पूर्व पक्ष लेके आएंगे वो कर्म के साथ जोड़ने के प्रयास करेंगे और सिद्धांत तो वेदांत का अपने सिद्धांत को बोलेंगे कुछ एकदेशी का भी वक्तव्य रहेगा ये भी लंबा अधिकरण है, है सत्रह सूत्रों का अधिकरण है सत्रह सूत्र इसमें है तो सबसे पहले यहां सिद्धांत से आरंभ करते हैं वेदांत का अपने पक्ष करके सिद्धांत से आरंभ करेंगे सूत्र से तो अभी न्याय निर्णय देखिए नीचे कर्मांग संघी विद्योक्ति प्रसंगा ब्रह्मज्ञान से कर्मांगत्व आशंका परिहर कर्म के अंग के साथ संग करने वाला हम पूर्व अधिकरण के साथ इसका कुछ संबंध दिखाना है संगदी इसके लिए कहते हैं पूर्व अधिकरण में कर्मांग संबंधी उपासनाओं का विचार किया गया था उद्गीतादि का विषय इस प्रसंग से ब्रह्मज्ञान भी कर्म का अंग क्यों नहीं होगा ऐसी आशंका होगी अब जब उदगीता आदि उत्कृष्ट उपासनाएं भी कर्म का अंग है ओंकार उपासना है वो भी कर्म का अंग है तो ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग क्यों नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में ओंकार के विचार आया परम च परम जब ब्रह्म यदो ओंकार है सभी ओंकार है तो वेदांत के विचारणीय वेद्य विषय ब्रह्म है और ब्रह्म को ओंकार भी कहा गया इसके लिए वहां इसके साथ संबंध हो जाएगा तो जब वहां है तो यह भी होगा तो ब्रह्मज्ञान को कर्मांग क्यों नहीं मानना अच्छा कर्मांग मानने में क्या दोष है तो पूर्व पक्ष के अनुसार कर्मांग मानना इसलिए है कि कर्मांग न मानने पर यह वेद से वेद की प्रामाणिकता इसमें नहीं आएगी जैसे अर्थवादों की प्रामाणिकता वैसी प्रमाणिकता आएगी स्वतंत्र प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि वेद कर्म के लिए है और कर्मांग मानने का अर्थ है कर्म के अनुष्ठान करते हुए ही इसका अनुष्ठान भी करना चाहिए कर्म का अधिकारी जो होगा कर्म करते करते अपने को शुद्ध करेगा निष्काम कर्म करेगा आदि आदि साधन करके अपने को शुद्ध पवित्र करेगा और तद वेदांत में प्रवृत्त होगा अब क्रम से उनको मोक्ष प्राप्त होगा जैसे साधन करेगा वैसा मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा उनका अभिप्राय लेकिन सिद्धांत यहां कर्मांग नहीं मानेगी कर्मांग नहीं मानने का क्या प्रयोजन होगा कि ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व में कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए ऐसा नहीं रहेगा जिस किसी को भी वैराग्य होगा वो ज्ञान प्राप्त करेगा ऐसा होता इसलिए स्वतंत्र रूप से सिद्ध करना चाहेंगे इसलिए परिहार आदि करके पहले ही परिहार से आरंभ करते न्याय संग्रह देखिए के शारीरिक न्याय संग्रह इसमें सारे विषय को विस्तार से बता दिया है निर्विशेष ब्रह्म आविर्भाव लक्षण तत्वज्ञानम कर्मांग भूत कर्तृद्वारेण प्रयोग विधिना उपादेय यह अनुमान कर रहे हैं निर्विशेष ब्रह्म आविर्भाव लक्षण जो तत्वज्ञान है निर्विशेष ब्रह्म को प्रकट करने वाला जो तत्वज्ञान है यानी तत्वम से आदिवाक्यों का ज्ञान वेदांत का ज्ञान वह ज्ञान कर्मांग भूत कर्तृद्वारेण कर्म का अंग है कर्ता कहते हैं कि ये ब्रह्मज्ञान का कर्म के साथ कैसे संबंध होगा क्योंकि ब्रह्मज्ञान में कहीं भी देदीता, जुहुयात यजेता, ऐसा वाक्य नहीं आता और कर्मकांड के विधान में भी कई उपनिषद वाक्यों का प्रयोग नहीं देखा गया विनियोग नहीं देखा गया विनियोग विधि में नहीं आता है ऐसे स्थिति में यह कैसे होगा अब वो कर्म के साथ संबंध करना है तो विनियोग विधि के अंदर का होना चाहिए तो मुख्य कर्म प्रधान कर्म और जो कर्म दोनों का संबंध है उसके साथ मिलजुल करके होना चाहिए अब कर्म के साथ संबंध नहीं है आ, कर्म के साथ कोई संबंध है ही नहीं तो यहां पूर्व पक्षी विशेषण के द्वारा कहता है कि कर्मांत कर्ता द्वारा अब कर्ता तो चाहिए ना कर्ता के बिना ब्रह्मज्ञान नहीं होगा किसी साधक को होगा साधक करता होता कर्ता के बिना क्या होता कर्ता के बिना कुछ नहीं होगा तो कर्ता के बिना तो जैसा कर्म नहीं होता कर्ता के बिना ब्रह्मज्ञान भी नहीं होता है अब जो कर्म करने वाला कर्ता यजमान है कोई ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त करेगा ऐसे में कर्ता तो रहेगा ना अच्छा कर्ता क्या चीज है कर्ता तो कर्म का अंक है कर्म का एक अवय है ना कर्ता के बिना कर्म नहीं होता यजमान के बिना कैसे कर्म होगा कोई कर्म नहीं होता तो कर्म के लिए कर्ता जैसा अवयव है वो कर्ता ब्रह्मज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ ब्रह्म ज्ञान को भी करता चाहिए और कर्म के लिए भी करता चाहिए दोनों में करता है तो कर्ता के द्वारा संबंध हो जाएगा कर्ता के माध्यम से ब्रह्मज्ञान कर्म का अंग बन जाएगा ऐसा इसलिए कर्त्र द्वारे प्रयोग विधि ना प्रयोग विधि बता दिया था कि प्रयोग विधि करने पर वो सारे प्रकरण का तात्पर्य लेकर के प्रधान विधि अंग विधि उपांग विधि ये सारे विधि सब मिला करके क्या करना चाहिए ये कहते हैं तो कर्म प्राशुबोधक विधि जो है वो प्रयोग विधि है तो ये सारे का ज्ञान हो जाएगा तो तात्पर्य समझ में आता है कि जो कर्म करता है उसी को ब्रह्मज्ञान भी होता है सारे मिलाएंगे तो कर्म का हो जाएगा कालांतर भी करता है लेकिन करता तो है वो जब गृहस्थ आश्रम में कर्म करता है और बाद में बान में जाके वो करेगा जान करेगा ना करेगा जैसा भी हो यहां तक ये साध्य बनाया अब हेदु कहते हैं कर्मांग भूत कर्तृव्यपाश्रय सती शास्त्र प्रतिपन्न हेदु है ये विशिष्ट हेतु है कर्मांग कर्म के अंग भूत कर्ता में आश्रित होते हुए शास्त्र के द्वारा प्रतिपन्न होने के कारण शास्त्र के द्वारा जाना जाता है इसलिए तो क, शास्त्र प्रतिबन्नवाद ये कहा शास्त्र का प्रतिपन्न है जैसे कर्म शास्त्र से ज्ञात होता है उपासना शास्त्र से ज्ञात होती है इसी प्रकार ब्रह्म तो ज्ञान भी शास्त्र से ज्ञात होता है यह हेदु दिया हेदु क्या है कर्मांधक अर्थव्यवाश्रय सदी शास्त्र प्रतिबन्न प्रतिबन्न ये हेदु है इतना तो इससे अभी क्या होगा जैसे जहां जहां कर्मांग भूत कर्त संबंध है वहां प्रयोग विधि के अंतर्गत उपाध्याय होता है जहां जहां कर्मांग भूत किसी भी कर्ता के साथ संबंध हो तो वो प्रयोग विधि के अंतर्गत आत्तर के कर्म में आता है इसलिए यहां भी है कर्मांग भूत कर्त व्यवास होता हुआ कर्मांग व्यवासरे आ जाएगा आकर के आ, वहां जाके कर्म के साथ संबंध कर लेगा प्रयोग विधि के माध्यम से यानी समग्र लेकर के चिंतन करने से ऐसा होगा यजमान संस्कार अंग भूदा अंचना जैसे उदाहरण में दिया ये उदाहरण है अभी यमांगूत कर्तृव्यवाश्रयत्व सदी शास्त्र प्रतिपन्न तत्र प्रयोग विधि न उपादेयत्म कर्त अंगभूत अंग कर्तद्वार कर्मांग भूधक अर्त द्वारा प्रयोग विधि ये व्याप्ति मिलेगी तो जहां जहां शास्त्र प्रतिबंधत्व कर्मांग भूधक कर्तव्यश्रय होता हुआ है वहां वहां कर्मांग भूधक अर्त का द्वारा प्रयोग विधि है प्रयोग विधि के द्वारा उपादेय होगा जैसे कि यजमान का एक संस्कार होता यजमान का संस्कार का अर्थ यजमान को शुद्धीकरण करना यजमान तैयार होता जन करने के पहले यजमान संकल्प करेगा संकल्प करने के पहले वो शवजाति नियमों का पालन करेगा और उसके द्वारा कुछ नियमों का पालन होता है ये सब संस्कार होता है यजमान का उसके साथ उसके एक अंचन विधि भी होता है अंचन अंचन करते हैं अंचन मन क्या है जनता ये सुरमा लगाना इधर आंख में लगाते हैं काजल लगाना होता है वो अलग प्रकार के काजल बनाते हैं उसके द्वारा उनको लगाना हो तो संस्कार के लिए होता तो कर्मांग भूधा अंचनादिवत अंचनादि ये यजमान का संस्कार है यजमान का संस्कार होता हुआ वो कर्म का अंग बनता हुआ फिर वो जो कर्म कर रहा है उसका भी अंग बनता हुआ यजमान के लिए हो रहा है बस यही है अब ब्रह्मज्ञान किसको हो रहा है यजमान को हो रहा कोई व्यक्ति को होगा ना अब उसके होने से उसके द्वारा संस्कृत होकर के कर्म का अंग बन जाएगा जैसे अंचनादिवि है अब इसको दाष्टान में जोड़ते हैं तथा उसी प्रकार तत्वज्ञानम प्रयोग विधि न तत्वज्ञान को भी प्रयोग विधि के द्वारा ग्रहण करना चाहिए यानी कर्म का तो बना देना चाहिए क्यों साध्य फल व्यपदेश शून्यत्व सदी कर्मांग व्यपास रहे कारण यह है कि साध्य फल का कथन नहीं होता हुआ अलग कोई साध्य फल का कथन नहीं है वो तत्वज्ञान कह दिया बस कोई फल का कथन तो किया नहीं इसीलिए कर्मांग का व्यापाश्रय हो जाएगा वो कर्मांग का अंग बनेगा इसलिए उसको प्रयोग विधि के, के द्वारा उपाधेय करना चाहिए जैसे पर्णमयीवत पर्णमयी का दृष्टान्त आप जानते हैं जी एश्य पर्णमयू जुहुर्भवती न सब पापम श्लोकम श्रणोती ऐसा वाक्य आता है तो पर्णमयी यानी पलास्ट की लकड़ी से जो जुहू नाम के जो हवन के पात्र बनाता है उसको कहीं अपकीर्ति नहीं होगी निरंतर सब जगह उनके ख्याति कीर्ति फले अच्छा होता है इस प्रकार का फल बताया तो यह पर्णमय तो आदि क्या है यह अनारभ्य विधि है और ये दृश्यपूर्णवास आदि के साथ जुड़ करके फल देता स्वतंत्र फल नहीं देता ऐसा है क्योंकि ये पर्णमयी जुहू तो कर्म का अंग है जुहू तो उसी के लिए होगा अब खाली एक जुहू बना करके आप कुछ करेंगे नहीं कर्म के अंग रूप से है इसलिए उसी के साथ जुड़ करके फल देता है इसी प्रकार यहाँ भी है ये एक अर्थवाद फलश्रुति है इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान में भी है ब्रह्मज्ञान करने से बहुत कुछ होता है ऐसा सुना है अब वो ब्रह्म प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त करेंगे उसका कोई जो भी फल है वो कर्म के साथ जुड़ करके होगा अच्छा क्यों फिर इसके लिए कहा कि इसके लिए क्या दृष्टांत है बोलते जनगादि नाम विद्या सह कर्म अनुष्ठानम विद्य मोक्त साधन व्यर्थ ये जो जनगादी राजा हुए हैं ये ब्रह्मज्ञानी कहे गए तो जनगादी ब्रह्मज्ञानी राजा विद्या के साथ में कर्म का अनुष्ठान किया ऐसा मालूम पड़ता क्योंकि जनक ने यत् किया या आपने बदारण्य में देखा कई जनक राजा थे सभी ने यत् किया वो कि वो कर्म वो राजा थे तो राज्य परिपालन भी है कर्म का अनुष्ठान खूब किया है और ब्रह्मज्ञानी भी थे तो ब्रह्म के साथ कर्म के अनुष्ठान में कोई विरोध नहीं है ना तो ये गीधा में भी आया जनक का नाम तो जनक आदया वो गीदा में भी आया तो कर्म के अनुष्ठान करने से उसका कोई विरोध नहीं विरोध होता तो वो वो नहीं करते जनक आदि ने किया है इसका मतलब आपको भी ऐसा करना चाहिए आदिना विद्या सह ज्ञान के साथ कर्मानुष्ठान विद्या मोक्ष साधन व्यर्थम सहानुष्ठान इसका क्या मतलब निकलता है कि केवल विद्या मोक्ष साधन नहीं है केवल विद्या मोक्ष साधन होता है तो कर्मानुष्ठान नहीं करते उनको क्या जरूरत है कर्मानुष्ठान करने की अब कर्मानुष्ठान की है उन्होंने कर्मानुष्ठान का कर्मानुष्ठान किया है तो इसका अर्थ यह है कि विद्या केवल विद्या से वो साधन पूरा नहीं होता कर्म का अनुष्ठान भी आवश्यक है यह अर्थ होता है विद्या विद्या तो ब्रह्म विद्या का प्रसंग चल रहा है अभी वो चला गया अभी ब्रह्म विद्या बोल रहा है सुनना ही नहीं पड़ रहा ब्रह्म विद्या तत्वज्ञान बोल रहे तत्वज्ञान शब्द प्रयोग किया है तो विद्या मोक्ष साधनत्व व्यर्थम विद्या केवल विद्या मोक्ष का साधन होते व्यर्थ है आ, उसका नहीं होगा अभी वो अभी उपासना नहीं चले अभी ये तो इसलिए तो मैंने अवतरण दिया ये तो ब्रह्म विद्या को लेकर के मोक्षातनत्व भी प्रश्न कर रहे हो व्यर्थम सहा अनुष्ठान इसलिए सह अनुष्ठान करना चाहिए कि दोनों को साथ में अनुष्ठान करना चाहिए तो सह अनुष्ठान विद्या स्वातंत्र अभावे न लिंगम तो विद्या के स्वातंत्र अनुष्ठान से कर्मांग में लिंग है अब देखो नीचे अवतरण में क्या दिया ये जो अवधर किया दिया था अब ध्यान नहीं दे रहे शब्द का ध्यान देना चाहिए नीचे लिखा क्या है कर्मांगा संग, संगी विद्या उक्ति कर्मांग्रहंग बोल रहे ना हाँ वो कर्मांग की संज्ञा विद्या का प्रसंग हो गया वो पिछले किया था अब उस प्रसंग में ब्रह्मज्ञान आ गया ऐसा बता रहे आ, विद्या शब्द बोलने से वो ध्यान देना चाहिए कौन सा प्रसंग कहां है नहीं तो साथ सारे कथा सुन करके बोलेगे कौन से क्या है ऐसा सीधा जी कौन है ये तो पूछने से हो जाए नहीं वो वो सब चला गया वो उसलिए तो हम अवधरण दे रहे हैं ना अभी बीस मिनट तो अवधरण दिया कि क्यों करना है ये प्रकरण सारा कुछ बताया तो उस कारण यही है कि वहां से ही अलग हो रहा है कैसा अलग हो रहा है ये बताया ना शब्द तो ऐसे आता रहेगा कभी ब्रह्मचारण को उधर भी करेंगे ज्ञान इधर भी करेंगे सबसे अब ये न्याय संग्रह देखिए वो तत्वज्ञान हम विशेष करके बोल रहे हैं तत्वज्ञान शब्द से शुरू किया वो इसलिए वो प्रसंग अलग करने के लिए अब बीच में आएगा बीच दृष्टांत रूप से आएगा तो अलग बात है लेकिन यहाँ तो ऐसा है अब यहां क्या है वो शब्द के द्वारा दोनों में कन्फ्यूशन करके कार्य करेंगे अब पूर्वी जो शब्द लेते हैं वो शब्द विद्या के द्वारा तो उपासना के सहित विद्या को लेते हैं वो ब्रह्मज्ञान सब एक करके लेते हैं और हम जब करेंगे तो अलग करके लेते सिद्धांत सूत्र चल रहा तो श्रुति लिंग अनुमान ही इस प्रकार से यह व्यर्थ है सह अनुष्ठान फल नहीं है इसलिए कर्मांगत्व कर्म लिंगम का यह कर्म का अंग होने में लिंग है जैसे जनकादि राजा किया है तो इसलिए यह ब्रह्म विद्या भी कर्म का अंग है ऐसा लिंग है लिंग ब्रह्मांड मिलता है यदेव विद्य यदि तो श्रुति अब श्रुति भी आती है छांद के उपनिषद में द्वितीय खंड में श्रुति है यदे विद्या ये देव विद्या करोती तीरवत्तर ऐसी श्रुति है तो इस प्रकार से वहाँ दोनों का सह अनुष्ठान बताए वहां विद्या शब्द से देव उपासना है लेकिन यहाँ वो उपासना ज्ञान को एक करके लेते हैं पूर्व पक्ष तदि एव श्रुतिलिंग अनुमान विद्या कर्मांगत्व प्राप्त पूर्व पक्षी के अभिप्राय से इस प्रकार श्रुदी से श्रुदी ये देव है और लिंग दिया जनकादियों का लिंग प्रमाण दिया और अनुमान दिया पहले दो अनुमान बताया तो ये अनुमान लिंग प्रमाण और श्रुति जो अनुमान से आरंभ किया ना दुर्विशेष ब्रह्म आविर्भाव लक्षण तत्व इत्यादि से तो अनुमान हो गया तीनों प्रमाण श्रुति लिंग अनुमान तीनों प्रमाण से विद्या कर्मांग प्राप्तम्, विद्या कर्म का अंग है ऐसा प्राप्त हो गया तत्र च स्वर्गादि यथादिकम कामिनो यागादौ नियोग अनुपत्व यागादे स्वर्गदि साधन प्रमीयते अब सिद्धांति इसका उत्तर देना है सिद्धांति के विपक्ष में कहते हैं त्र इस विषय में यथा स्वर्गादि कामि स्वर्गा की कामना करने वाले स्वर्गा कामिना स्वर्गा काम, कामना करने वाले जो व्यक्ति है उसका यागा नियोग में नियोग की प्रतिपत्ति नहीं है कोई नियोग नहीं करता है कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यह करो ऐसा नहीं बोला तो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यह करो तो नियोग वहां नहीं करता है आपके स्वर्ग जाने की इच्छा है तब यह करो स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है नहीं करो इसलिए नियोग अनुपत्य नियोग नहीं है वहां किसी को आदेश नहीं देता यागा स्वर्ग आदि साधन प्रमीजते ऐसे होते हुए ही नियोग विधि के बिना ये जो प्रभाकर आदि मानते नियोग मानते हैं उसके बिना ही स्वर्गादि साधनत्व तो दिखाई पड़ता है यागादि स्वर्गादि का साधन है न तो शब्द नहीं वा शब्द मात्र से नहीं होता शब्द सुनने के बाद में कुछ करना पड़ता है प्रभागर ऐसा मानते हैं केवल शब्द से कोई ज्ञान नहीं होता सुनता रहा सुनता रहा क्या होना कुछ होगा नहीं अब कितने बार सुन रहे हैं क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा तो प्रभाकर कहते हैं जो चतुर्थ सूत्र में आया था ना जिसके बारे में लंबा विचार किया था तो वे कहते हैं कि आपको पहले शब्द सुनना चाहिए जिसको शाब्दी भावना कहते हैं और उसके बाद में आर्थिक भावना होती है उसके बाद कार्य करते आप तो पहले शब्द सुनते हैं और उसके बाद में कर्म का अनुष्ठान करते केवल सुनते रहने से कोई फल दुनिया में नहीं होता है भोजन करेंगे करेंगे करके भोजन के बारे में सुनते रहा या सोचता रहा तो पेट भरेगा क्या नहीं होता भोजन करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा करना पड़ेगा तब जाकर के होता और आ, केवल भोजन के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो पेट भर जाए तो तब तो आपको ब्रह्मज्ञान से भी काम होने वाला था ऐसा कहते हो ऐसा नहीं होता तो इसीलिए स्वर्ग जाना चाहता है इच्छा है और या के बारे में सुना ठीक से या करने के बारे में विस्तार से सुना जैसा हम ब्रह्मसूत्र आदि जो लंबा चलाते हैं वो सुनते हैं तो आई से सुना उन्होंने भी कभी वो स्वर्ग नहीं मिलता करने के बाद मिलता इसलिए वहां सुनना किसके लिए करने के लिए खाली सुनने के लिए नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसा प्रभाकर कहते इसीलिए आपके ब्रह्म कोई भी ज्ञान है यह आत्मान उपासित ऐसे आत्मा को ही उपासना करो ऐसे उपासीता शब्द आया तो उसको लेके कहते हैं कि वहां नियोग है करना पड़ेगा ऐसा उसके बिना नहीं होता इसीलिए यहां स्वर्गादि साधन प्रमीयते कहते हैं कि ऐसा जो आप कहते हैं उस नियोग के बिना ही यागादि का स्वर्गादि साधना तो सिद्ध होता है न शब्दे तथा ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती तरति शोकमात्मद इचन ज्ञान फलरेतर साध्य साधनता कांक्षा योग्यता सन्निधि एक साध्य साधन संबंध गृतमश्मित कहते हैं कि आप कहते हैं फल नहीं है यहाँ ब्रह्म विद्या में भी फल कह शब्द के द्वारा आई तो ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है यहां ये नहीं कहा ब्रह्म को करने वाला ब्रह्म होता ऐसा नहीं कहा ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति जो कोई भी ब्रह्म को जानता है वो वर्तमान का प्रयोग क्या हुआ नियोग नहीं है जो कोई भी ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म के साथ साक्षात्कार हो जाता है एक हो जाना ही ब्रह्म को जानना है अब जानेंगे एक होगा ये अलग अलग नहीं है इसीलिए ब्रह्म को जानने के बाद में कुछ कर्तव्य करना है ऐसा वाक्य में नहीं दिखता शब्द में नहीं दिखता ठीक है ना और तरद शोक हम आत्मा उसके बाद फल कथन किया इस प्रकार ब्रह्म को जो जानता है आत्मा को जो जानता है वह शोक से पार होता है और आपको प्राप्त करना पुरुषार्थ क्या है शोक से पार शोक आप नहीं चाहते है ना तो शोक से जहां प्राप्त पार हो जाए तो वो तो पुरुषार्थ हो ही गया पुरुषार्थ का तात्पर्य शोक से मुक्ति तो ये फल भी वहां दिखता है और ब्रह्म वेद ब्रह्म ऐसा कहा स्वर्ग आदि के विषय में ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि स्वर्ग को जानने वाला स्वर्ग होता है स्वर्गम वेदा स्वर्ग स्वर्गम भवती ऐसा नहीं कहा स्वर्ग को जानने वाला स्वर्ग होता है ऐसा कहा नहीं कहा ऐसा नहीं होता अब इसी प्रकार भोजन को जानने वाला भोजन पाया हुआ होगा ऐसा भी नहीं कहा भोजन तो पाना पड़ेगा वो तब जब भुक्त होगा तभी जाकर के उसका फल मिलेगा ये ऐसा नहीं है केवल ब्रह्मज्ञान में ही एक ऐसा ऐसी स्थिति है वो उसको जानने से जान करके निश्चय होने पर उसका फल आ जाता है कारण क्या है वो पहले से आपके अंदर है वो नया बनाना नहीं पड़ता और जहां नया बनाना पड़ता है वहां कर्म अवश्य होता है जहाँ नया नहीं बनाना पड़ता वहां कर्म नहीं होता है जानना होता जैसे आपके गले में हार है आप भूल गया और केवल जानने से प्राप्त हो जाता नहीं है करके ढूंढ रहा था मालूम हो गया है तो मालूम हो गया कभी चश्मा रह करके चश्मा ढूंढते हैं और मालूम होता है चश्मा इधर है तो मालूम होता है तो मालूम होने से प्राप्त हो रहे हैं ना कुछ करना नहीं पड़ता वहां चश्मा बनाना नहीं पड़ता हार बनाना नहीं पड़ता कुछ भी नहीं करना जोड़ना तोड़ना कुछ भी नहीं जो है वो उसको वैसा जानना इसी प्रकार ब्रह्म हमारा स्वरूप ही है तो ब्रह्म को जानने के बाद में उसका साक्षात्कार हो जाएगा अब जानने के लिए पक्का ज्ञान के लिए जो कुछ साधन बीच में चाहिए वो सब करना पड़ेगा वो अलग बात है वो उसका साधन है सहायक सहायक साधन है निमित्त है लेकिन साक्षात उसका कार्य तो जानने से ही होता है ये बात आगे बताएंगे इसलिए दोनों को मिला कंफ्यूजन नहीं करना उसके साधन को वो नहीं कहा जा रहा जैसे यात्रा के लिए जो साधन प्रयोग करते हैं वाहना वो वाहन ही वो साध्य नहीं होता है वाहन तो साधन है वो करेंगे फिर वाहन को छोड़ेंगे फिर वहां पहुंच जाएंगे अब गंगोत्री का दर्शन करने के लिए आप यात्रा कर रहे हैं तो साधन थोड़ी वहां जाता साधन पहले छूट जाता लेकिन उसके बिना वह नहीं पहुंचता पहुंचने के बाद में फिर वहां दर्शन होता इस प्रकार से समादि कर्म आदि जितने भी सब कुछ है ये सब क्रम में साधन है कोई साक्षात साधन है क्र... जो भी है उसका विचार करेंगे बताएंगे तो ये साधन होने के बाद में ब्रह्मज्ञान यदा कदा भी प्राप्त होता है तब आपको ब्रह्म का स्वरूप ही प्राप्त होता है और जब प्राप्त होगा तो पूरा प्राप्त होगा थोड़ा थोड़ा करके प्राप्त नहीं होता जब होगा तो पूरा होगा नहीं होगा तो नहीं हुआ क्यों ऐसा थोड़ा थोड़ा करके प्राप्त होने के लिए वो क्यों थोड़ा थोड़ा प्राप्त नहीं होता ब्रह्म थोड़ा थोड़ा करके क्यों नहीं प्राप्त होता हाँ निरावयव है निरावयव में थोड़ा थोड़ा प्राप्त होना नहीं होता है होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा सावयव हो तो थोड़ा थोड़ा होगा एक तरफ जान लिया फिर दूसरे तरफ जान लिया जैसा पुस्तक है पहले पढ़ना पड़ा फिर दूसरा पढ़ना पड़ा यह से होता है धीरे धीरे आप पूरा करेंगे अवयव में ऐसा होगा जिसमें अवयव नहीं है उसको जानेंगे तो जानेंगे नहीं जानेंगे नहीं जानेंगे प्राप्त होगा तो पूरा ही होगा नहीं होगा तो नहीं होगा इसलिए पूर्ण ही होता है वो होता है तो पूर्ण होता है अपूर्ण नहीं होता इसलिए ब्रह्मज्ञानी कोई अपूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं होता है ब्रह्मज्ञानी हो तो पूर्ण होगा और नहीं हुआ तो तब तक ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ अभी जारी है प्रयत्न जारी है ब्रह्म नहीं हुआ आयास प्रयास जारी है अब आगे जाके ज्ञान ऐसा होता है इसीलिए यह कहा कि तरदिशोगम आत्मविद ब्रह्मविद ब्रह्म भवति इत्यादि वजने इन वजनों से क्या निश्चय होता है ज्ञान फलो हो ज्ञान और फल ज्ञान है ब्रह्मवेदा और फल है तरदम ये दोनों का इतरे दर साध्य साधनता आकांक्षा योग्यता सन्निधिमतो हो यह कैसे है कि परस्पर साध्य साधन की आकांक्षा योग्यता और सन्निधि तीनों से युक्त है यह शब्द ज्ञान के लिए तीन है यह है ना आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ये तीनों से युक्त है तो तीनों से युक्त होने से क्या है कि ज्ञान और फल ये संबंध करता है उसका सारे गुण महाविद्यमान है शब्द ज्ञान के लिए इसीलिए द्वितिया में कहा ये ज्ञान फल हो, ये द्विवचन है और इसी प्रकार विवचन सन्निधि मतोह इसमें भी है एक पुरुष संबंध सन्निधान निर्देश एक ही पुरुष के साथ संबंध करके सन्निधान का निर्देश किया जैसा तरद ही शोक आत्मावित्त कहा आत्मा को जानने वाला शो को पार करता है ये दोनों में सन्निधि है सन्निधि का मतलब दोनों साथ साथ कहा गया जो भोजन करता है वह तृप्त होता है ऐसा कहा तो भोजन करने वाला आदमी अलग तृप्त होने वाला अलग ऐसा तो नहीं है ना जैसा भोजन करेगा वो तृप्त होगा आत्मा को जैसा जैसा जानेगा वैसा वो शोक से प्राप्त होता है जिस क्षण में जान लिया उस क्षण शोक तो से प्राप्त और नहीं हुआ तो फिर शोक होता है कभी कभी ऐसा होता है अरे जो ज्ञान तो आ गया था आकर के एकदम इधर आकर के इधर रुक गया भाग गया वो फिर वापस नहीं आता <laughs> ऐसा हो जाता शोक होता है वो हम फिर सोचते रहता अरे उस समय आ गया था वो कहाँ तक आकर के ऐसा हो गया फिर क्या हो गया फिर ऐसे उदास हो जाता है इसका मतलब शोक नहीं गया शोक नहीं गया मतलब ज्यादा नहीं हुआ वो जान आकर के वापस चलाए गए ऐसा हो गया इसलिए वो पकड़ने के लिए प्रयास करते कई लोग पूछते ऐसा होता है कभी कभी हमको भाई ऐसा हुआ था फिर वापस क्यों नहीं आता अब वो वापस मतलब आया तो आया फिर गया तो गया अब क्या कर सकते अब बाकी आपको उसके लिए साधन करते रहो एगा जब एक बार आ गया तो फिर आने की आशा है आ सकता है आ, तो ऐसा हो जाता है इसका मतलब जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक शोक रहेगा अब भगवान का दर्शन होते होते चला गया भगवान ऐसा आ गया एकदम सामने फिर नहीं होगा कभी कभी हो जाता है। हमारे सामने भगवान रहते हुए हमको मालूम ही नहीं पड़ता क्योंकि भगवान ये ऐसा भी होता है तो ऐसी कई घटनाएं होती है इसीलिए जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक होगा शोक होकर के उसमें भ्रमित हो जाता है और जो अधिकारी नहीं होता है उसको भगवान दर्शन दिया ना फिर वो उसका भी शोक होगा कि वो अधिकारी नहीं हुआ तो क्या होगा वो दिमाग खराब हो जाए वो अव्यवहारी हो जाएगा दिमाग खराब होने का मतलब वो व्यवहार के साथ नहीं मिलेगा मतलब लोग जो देखेंगे तो वो पा, उसको पागल दिखेगा और उसको वो पागल नहीं है लेकिन लोगों की दृष्टि से वो पागल है लोग किसको पागल कहते हैं जो सामान्य व्यवहार से बात सही नहीं करता है मतलब जो कुछ करना चाहिए वो ऐसा नहीं करता वो उल्टा करता है अब बैठने के लिए आसन डालता है उसमें वो बैठता नहीं उसमें भोजन ढक देता है वो बाहर बैठ जाता वो सब काम उल्टा करता है वो जिससे मन में आया वैसा करेगा है ना अब वो क्या करना चाहिए वैसे उनको पता नहीं है तो इस प्रकार से उल्टा फुलटा करेगा जैसे बच्चे लोग करते हैं इस प्रकार करेगा तो उसको पागल कहते क्योंकि अब व्यवहार सही ढंग से करने का योग्य हो गया था लेकिन नहीं कर रहा बच्चे करेंगे तो नहीं होगा जब ऐसे जैसे बच्चे मल मलमूत्र में खेलते हैं अब वो करेगा तो पागल ऐसा नहीं सोचेंगे ऐसा ये का आदमी खेलेंगे तो मल मलमूत्र करके उसी में बैठ जाएगा तो उसको पागल सोचते ये पागल है पक्का बोल देते तो ऐसा वो अव्यवहार हो जाए व्यवहार से अतीत हो जाएगा और फिर पता नहीं चलेगा उसका तो चला गया तो उस दृष्टि से भी उसका तो शोक होता है कि नहीं होता ये पता नहीं लेकिन लोग जो है उसको नहीं मानते तो शोक की निवृत्ति आत्मज्ञान के साथ ही होता है ये, ये एक पुरुष संबंध संधान करता है एक पुरुष के द्वारा ही सारा कार्य हो रहा ठीक है अन्यथा अनुपत्तिया साध्य साधन संबंधम जमाइ थी यह जो एक पुरुष सन्निधि निर्देश अन्यथा यानी अर्थापत्ति के द्वारा यह निश्चय करा देता है कि ये साध्य और साधन का संबंध एक ही में है साध्य जो शोगा और साधन ब्रह्मज्ञान इन दोनों का संबंध एक ही व्यक्ति में एक काल में हो रहा है ऐसा कमयती होता है ऐसा ही होता है शब्द न जो विद्याम अश्निदे उतम शब्द भी एका विद्या के द्वारा आमृतत्व तो प्राप्त करता है सर्वत्र ज फलशुदीना न वर्तमानता विपदेशो अर्थवादत्व निमित्त अब यहां जो पुरुषार्थ अधिकरण है इसमें जो पूर्वपक्ष आने वाले हैं आगे इसमें यह कहेंगे कि सर्वत्र फलश्रुति ना जो फलश्रुति है ब्रह्मज्ञान के विषय में ब्रह्म विद्रह्म भवदी इत्यादि कहा यह है, है यह अर्थवाद है यह वास्तविक नहीं है अर्थवाद है अर्थवाद होने से कर्म के साथ जुड़कर के फल देगा ऐसा होगा तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है फलश्रुदी नाम न वर्तमानता व्यवदेश हो अर्थवादत्व निमित्तम वर्तमान का व्यवदेश दिया यानी लट लकार का प्रयोग किया तो वो फलश्रुदी लट लकार के द्वारा यदि फलश्रुदी है तो अर्थवाद होता जैसा ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति इसमें लटलकार लट लकार का प्रयोग किया वेद शब्द का तो इसमें आएगा नहीं वो उसमें अर्थवाद है उसमें कोई नियोग नहीं तो अर्थवाद हमेशा वर्तमान विपदेश अर्थवाद है ऐसा भी आप नहीं कह सकते यानी इन श्रुतियों को आप अर्थवाद नहीं मान सकते किंतु प्रमाणांधर विरोधा किसको अर्थवाद मानते हैं जो प्रमाणांधर से विरोध होता है उसको अर्थवाद मानते हैं वर्तमान लकार का प्रयोग करने मात्र से अर्थवाद नहीं होता है वाक्य ऐसा होगा तो तरधि शोक आत्मा सभी में वर्तमान का प्रयोग किया तो वर्तमान का प्रयोग करने से वो अर्थवाद होता है ऐसा पूर्व की मान्यता है क्यों उसमें कोई नियोग शब्द नहीं है जैसा करो मत करो इत्यादि कोई नियोग शब्द नहीं है आदेश उपदेश नियोग कुछ नहीं है ऐसा नहीं होने से फिर वो वर्तमान का विपदेश करना मतलब वो श्रुति है अर्थवाद श्रुति है ऐसा सर्वत्र नहीं होता किंतु अर्थवाद मानने का क्या निमित्त है प्रमाणांतर विरोध अन्य प्रमाण के साथ विरोध करता है तो अर्थवाद माना जाता है प्रत्यक्ष आदि के साथ विरोध करता है तो वो अग्निर्माण अव ऐसा कहा एक ब्रह्मचारी है बहुत चमकता है तो उसको देकर के किसी ने कहा ये अग्नि है आग है ये ब्रह्मचारी ये आग ब्रह्मचारी है मतलब ये बहुत तेज ब्रह्मचारी है इसके साथ ज्यादा बात नहीं करना ऐसा बोला तो बहुत तेज है तो तेज को देकर के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के जो तेज है उसको देकर के किसी ने विदेश दिया अग्निर्माण का ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मचारी है तो मनुष्य होगा और मनुष्य अग्नि कैसे हो सकती है तो प्रमाण का विरोध होता है प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होता है अब स्तुति कह रही है तो क्या मानना चाहिए फल कथन है वो ब्रह्मचारी की स्तुति है ऐसा करके मानना चाहिए इस प्रकार के अनेक वाक्य आते हैं तो रुद्रादि के संबंध में पहले भी कई वाक्य अनेक वाक्य आते हैं जो स्तुति के लिए है तो ऐसे वाक्य जो से विरोध करता है उसको अर्थवाद मानते हैं। जैसे यदाते चक्ष भ्रा दृव्य से भृक्ते इत्यादि वर्तमान योग्यत्व सदी अनुबल्भा वाक्य है ये जो अभी बोला था ना यजमान के अंजनादि विषय में यजमान संस्कार अंग भूत अंजनादि जो अंजन लगाते हैं काजल लगाते हैं इत्यादि विषय में जो कहा गया है उसका ये वाक्य है यदा अंगते अंगत आंक्त आंग अंचन गुरुते अंचन करता है वो चक्षुरेव भ्राद्रव्य से उसका वो जो चक्षु में आदि अंच... लगाता है ना उसका फल स्वरूप उसका उसके जितने भी भ्राद्रव्य होते हैं वो सौतेले जो भाई होते हैं आ, उनके उनके द्वारा हमें शत्रुता होती है अब वो नहीं होगा अथवा उनके जो है आ, जो भी उनके शत्रु है उसका संहार होगा इस प्रकार का फल बताया ये इसे करने से ऐसा होता है कहा तो ये जो फल है ना इसमें वर्तमान व्यवदेश किया व्रजदादू से वृंते बनाया वर्तमान काल का प्रयोग किया है ना ये वर्तमान वर्तमान काल का प्रयोग होने पर भी योग्यत्व सदी अनुपल्बात क्यों ऐसा है क्योंकि योग्य होता हुआ भी यह प्राप्त नहीं होता इसीलिए वो योग्य होता हुआ प्राप्त नहीं होना है प्रमाण का विरोध हो गया तो इसमें ये, ये इसको नहीं माना जा सकता यद्यपि अर्थवाद है। विद्या फलेतु तो वर्तमान व्यवदेश न प्रमाणांतर विरोध ये तो वर्तमान व्यवदेश होने पर भी प्रमाणांतर का विरोध है अब यहां वर्तमान का प्रयोग नहीं हुआ नहीं हो गया विद्या वर्तमान विपदेश होने पर भी प्रमाणांतर का विरोध नहीं है प्रमाणांधर का नहीं होता क्योंकि यहां तो भ्राद्रव्य वृंके जो कहा ना यह सामान्य में होता नहीं है ऐसा वो उसके विरोध में होता है उसका साथ तो जाएगा नहीं इसलिए उसका प्रमाण का विरोध है किंतु अब विद्याफल के संबंध में जहां कहा गया है वहां प्रमाण का विरोध नहीं दिखता वर्तमान व्यपदेश न प्रमाणांतर विरोधा इसीलिए इसको अर्थवाद नहीं माना जा सकता ये चतुर्थ अधिकरण में भी इसी का विचार हुआ था अन्य भी कई अधिकरण में इस विषय को लेकर के विचार हुआ था अब यहां आगे बताएंगे यहां इस प्रकार विचार पुनः लाने का कारण क्या है कि अभी पुरुषार्थ के विषय विशे में विशेष निश्चय करना है और पुरुषार्थ संबंधी जो साधन है बाह्य और आंतरिक साधनों का विधान करना है इसीलिए इसको पुनः लाया पूर्व पक्ष को यद्यपि यह प्रथम पाद में इसका विचार हो गया चतुर्थ सूत्र से लेकर ही कई जगह इसमें अर्थवाद नहीं है यह निश्चय किया था तृतीय पाद में भी आया था इस प्रकार से तो ये अन्य, अन्य, अन्य प्रमाण के साथ अन्य प्रमाण के साथ विरोध नहीं करता है विद्यापल इसीलिए प्रमाणांतर अविरोध प्रमाणांतर के साथ विरोध नहीं ब्रह्म आविर्भाव समय आविर्भाव फलस्य से शोगादि निवृत्ते है ब्रह्मात्मदावाप्तेश्च स्व अनुभव सिद्धत्व क्यों इसका विरोध नहीं होता ये ब्रह्मज्ञान होने के बाद में यदि कोई काल व्यवधान रहता ब्रह्मज्ञान हो गया और फिर कुछ समय के बाद में शोक निवृत्ति होती ऐसा यदि होता तो बीच में कुछ विरोध आने की संभावना थी और कुछ विघ्न आने की भी आशंका हो सकती है कोई विघ्न आ सकता है फल नहीं मिलेगा ऐसा यहां होता ही नहीं यहां तो ज्ञान होने के तक्षण ही फल प्राप्त होता है बीच में गैप नहीं है इसीलिए वो जैसा आपने बोला ना वो जाने का प्रसंग ही नहीं है आ गया तो आ ही गया फिर जाएगा ही नहीं कम और ब्रह्मज्ञान का जो स्वरूप है अनुभव एक बार आने के बाद फिर कभी जाता नहीं ये इसकी विशेषता है और बाकी जो है आपके अन्य अन्य अनुभव आएगा जाएगा भगवान का दर्शन कभी होगा नहीं नहीं होगा समाधि कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी ऐसा होता है क्योंकि वो मन के अधीन होकर के काम होता है यहां तो मन के ऊपर ही होने से एक बार आ गया तो आ गया तो फिर वो पूरा ही आता है फिर नहीं आने का कोई मतलब नहीं फिर जाने के लिए डरने की आवश्यकता नहीं जाएगा ही भी वो अच्छा तो भी उसको छोड़ नहीं सकता ऐसा होता है वो ऐसा होता है जैसा आपको कोई कहे अभी मनुष्य मां अपने को मनुष्य मत मानो बोलेंगे तो कोई सोच सकता है नहीं वो तो प्रवचन में तो करेंगे मैं मनुष्य नहीं हूं आ, मैं भूत नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ इत्यादि बोल देंगे लेकिन वो स्वयं मनुष्य ना माने ऐसा नहीं हो सकता फिर बाद में इतना सब झगड़ा भी करता अहंकार अभिमान को लेकर के झगड़ा भी करेगा जो जिसने कहा कि हम मनुष्य नहीं है ऐसा बोला वो कहीं करता इसका मतलब वो छोड़ा नहीं है समझ में है थोड़ा बहुत विचार तो कर रहा है लेकिन छूटा नहीं तो मनुष्यत्व को जैसा आप छोड़ नहीं सकते साथ साथ में रहता है जैसा ही आपको जागृत में बोध हो जाता है ज्ञान होता है उसी समय मनुष्यत्व पहले से खड़ा हो जाता है मैं मनुष्य हूं ऐसा अभिमान हो जाता है तो उससे वो जो सब चलता है अहंगार अभिमान तो सारा चलता है रहता है। अब जैसा यह है वैसा ब्रह्मच्ञान होता है बाद में मैं ब्रह्म हूं यह भाव होने के बाद मैं कोई कहे ना ब्रह्म नहीं है वो स्वीकार नहीं करेगी ब्रह्मज्ञान हो गया तो हो गया एक बार और उनको कुछ भी करो वो कोई जाएगा नहीं उसी में वो पक्का रहता है और वो तो अनुभव में आने के बाद में पक्का होगा और अनुभव में नहीं आया तो अभ्यास काल में तो निष्ठा बनानी पड़ेगी ज्ञान निष्ठा ये जो अठारह अध्याय भगवान ने कहा इसी प्रकार की ज्ञान निष्ठा के अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर चिंतन करते रहना पड़ेगा फिर निष्ठा हो जाएगा ऐसा इसके लिए साधना आदि चाहिए तो ये ये दो स्थिति है वो आने तक को सारे साधन चाहिए आने के बाद में वो निरपेक्ष हो जाता है स्वतंत्र हो जाता है वो स्वयं ही रहता है इसीलिए यहां क्या हो रहा है देखिए ब्रह्मा आविर्भाव समय एवं कह जिस समय ब्रह्म आविर्भाव हो जाएगा हो जाएगा तो क्या आविर्भाव फलस्य से शोगादि निवृत्ति आविर्भाव का फल क्या है शोगादि की निवृत्ति तो जैसा भोजन कर लिया भूख मिट गई और भोजन करने के एक घंटे के बाद भूख मिटेगा ऐसा नहीं उसी समय होता है तो वो कर लिया प्राप्त कर लिया तृप्त हो गया तो इसलिए शोगादि निवृत्ति में कालांतर नहीं है कालांधर होता तो विघ्न हो जाता अब कालांधर नहीं है तो विघ्न आने की संभावना नहीं इसमें विघ्न नहीं आता लेकिन ज्ञान होने के लिए विघ्न आ जाता है। ज्ञान होने के लिए तो विघ्न उनके ढेर भरा हुआ है बीच बीच में कुछ भी हो जाता है कामना हो जाती है इधर हो जाता है इधर आकर्षण उधर आकर्षण वहां झगड़ा यहां झगड़ा वो क्या क्या हो जाता है फिर सब कुछ हो जाता है धर्म अधर्म सत्या सत्य सब आकर के विघ्न करते हैं कुछ ना कुछ होता है एक अब तक ज्ञान होने के पहले तक ज्ञान होने के बाद में नहीं होता है संभावना ही नहीं, नहीं। इसलिए ब्रह्मा आविर्भाव समय आविर्भाव फल से शोगादि निवृत्ते है शोगादि निवृत्ति भी हो जाती और ब्रह्मात्मदा अवापते है ब्रह्मात्मदा प्राप्ति भी उसी क्षण हो जाता आत्मा है ना आत्मा ब्रह्म भाव से ज्ञान होदाना वो ही ब्रह्मज्ञान है और वो उसकी प्राप्ति अनुभव यह सब उसी काल में होता है सचित आनंद और आनंद फिर क्या है आत्मा ये जो पांच लक्षण हैं उसी समय सिद्ध हो जाते सबका चित का आनंद का और अनदा ब्रह्म भाव का और आत्मा ही सर्वत्र ब्रह्म है ये भाव उसी समय सिद्ध हो जाता है फिर मैं अलग हूं ऐसा मैं अलग हूं ये भाव फिर होता है? नहीं होना नहीं चाहिए तब ये असली है ब्रह्म ज्ञान तब तक असली नहीं तो तीन चीज कहा एक तो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मज्ञान के फल प्राप्ति शोक निवृत्ति और ब्रह्मात्मदा की प्राप्ति ये ब्रह्मात्मदा की प्राप्ति को हम जो अनुभव में आने के बाद में ब्रह्माकार वृत्ति से जो अनुभव के आने के बाद में ये सर्वात्म प्राप्ति बोलते ब्रह्मात्मदा प्राप्ति ही सर्वात्म प्राप्ति है जो ज्ञान का बाह्य फल जो फल रूप से बाहर दिखता है वह सर्वात्मदा की प्राप्ति करता है यह तीनों एक साथ हो जाता है ये क्यों ये तीनों आत्मा का स्वरूप है वो एक साथ हो गया अब इसमें कोई व्यवधान नहीं कर सकता अब ब्रह्मात्मदा प्राप्त होने के बाद में अब देवदा आकर के या कोई आकर के इनको तंग करेंगे ऐसा तो होता नहीं क्योंकि वह सबके साथ आत्मभाव को प्राप्त किया अब देवदा देखेंगे तो देवदा की भी आत्मा बन गई वो अब अपनी आत्मा को कोई दोष तो करता नहीं कोई तंग नहीं करता इसीलिए यह सारे तीनों एक साथ हो जाने से इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं यहां कर्म को कहां घुसाएंगे आप बोलिए कर्म करने के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास जैसा आ गया वैसा हो गया अब होने के लिए अब आगे बताएंगे ब्रह्म ज्ञान होने के लिए तो आपको कर्म आदि सब चाहिए यहां आएगा सब कर्म आदि सब चाहिए उसके बिना नहीं होगा सर्वापेक्षा इतना इसमें आएगा इसी बात में आएगा तो ये सारे आवश्यकता बोलेंगे ब्रह्मात्म ज्ञान होने के लिए हो गया तो कुछ नहीं चाहिए अब वो हो गया मतलब ब्रह्मच्ञान हो गया और उसके साथ कर्म भी करो अब कैसे होगा बोलो ब्रह्मच्ञान हो गया तो कर्म कैसे करेंगे अब ब्रह्मच्ञान में जो चाहिए वो अलग है कर्म करने के लिए अलग है चाहिए है ना इसीलिए है अब वो जनगादी ने क्यों क्यों किया इसके बारे में कहेंगे वो बात में उत्तर देंगे अब जनकादि क्यों किया बताए जनकादि कर्म क्यों किया था हाँ गीधा भाषी में आया आप लोग गीधा भाषी पढ़ रहे हैं, हाँ नहीं देखा कौन सा अध्याय चल रहा है हाँ तो आ गया है वो चतुर्थ अध्याय में तो लोक संग्रह के लिए हाँ लोक संग्रह के लिए वो कर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा वो उनके लिए नहीं चाहिए ब्रह्मज्ञानी है अब दोनों वाक्य कहते हैं यदि वे ब्रह्मज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए वो कर्म कर रहे हैं ऐसा मानना पड़ेगा ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो साधन रूप से कर रहे है। दोनों तरफ से हो सकता है ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है उसके ज्ञान के अनुसार करेगा हां लोक संग्रह का मतलब क्या है वो जो धर्माचरण इत्यादि को बनाए रखने के लिए। ये इस प्रकार उत्तर देंगे तो ये तो यहां सिद्ध हो गया कि यह तीनों आविर्भाव का ज्ञान शोगादि निवृत्ति और ब्रह्मात्म प्राप्ति स्व सिद्धत्व यह शास्त्र मात्र से सिद्ध नहीं शास्त्र से सिद्ध है इसी प्रकार स्व से भी सिद्ध है जैसे सुशुप्ति में जाकर के आप अपना अनुभव करके बाहर आते हैं आप ध्यान करते हैं तो समाधि लगाते हैं तो उसमें जो अनुभव होता है उसी को लेकर आप बाहर आते हैं ऐसा अनुभव है तो यह स्व सिद्ध है इसके लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं प्रमाणांतर अयोग्यवाच यह इतना ही नहीं कि आप दूसरे प्रमाण से विरोध करने के लिए प्रमाणांतर के अयोग्य भी है और कोई प्रमाण इसके साथ विरोध कर नहीं सकता विरोध करना मतलब इसके साथ खड़ा हो जाए ऐसे -जा हो ही नहीं सकता इसके सामने कौन से प्रमाण खड़े हो जाएंगे कुछ नहीं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति कोई भी प्रमाण इसके सामने खड़े नहीं होते तो फिर क्या करेंगे विरोध कर नहीं सकता अब विरोध करेंगे तो अर्थापत्ति होती विरोध करेंगे तो अर्थवाद हो जाता ऐसा है ना प्रमाण अंदर से विरोध होगा तो अर्थवाद होता तो विरोध हो नहीं सकता क्योंकि विरोध करने के लिए कोई प्रमाण ही नहीं है उस समय कोई प्रमाणी खड़ा रह ही रहेगा क्योंकि ज्ञान आज आदि त्रिपुट ये सब नष्ट होते हैं इनके भाव में अब किसके साथ विरोध करेंगे इसलिए ज्ञानी के साथ कोई विरोध कर नहीं सकता और ज्ञानी किसी से विरोध करेगा नहीं और ज्ञानी को आप कभी निंदा नहीं कर सकते क्योंकि वो निंदित्व से बाहर हो जाता है और ज्ञानी को कभी सुत्य भी नहीं होते से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ज्ञानी को कोई सुख भी नहीं होता दुख भी नहीं होता आप उनको पीड़ित भी नहीं कर सकते ताड़ित भी नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते वो तो उससे बाहर हो जाता कुछ भी करेंगे उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनके आव, आप कराएंगे कुछ तो कर लेंगे लेकिन उनको अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा होता इसलिए इसे भाव में रहेगा तो फिर उनको उनके साथ क्या विरोध करेगा कोई विरोध नहीं करेगा इसीलिए कहा कि ये प्रमाणांतर अयोग्य है ब्रह्मज्ञान उजितमेव वर्तमान में उपदेश, फल उपदेशन जैसा इसीलिए ब्रह्मज्ञान का फल उपदेश वर्तमान काल में लट्लकार में करना ठीक ही है इसलिए इसको शास्त्र लट्लकार में ब्रह्मवेद ब्रह्म तरिशोकमात्में इत्यादि का न सत्र फल विपरिणाम अपेक्षा जैसे सत्र याग है इस प्रकार से रात्रि सत्र आदि के समान फल विपरिणाम की अपेक्षा नहीं है कि फल ढूंढना पड़े आपको अथवा आदि से फल कथन लेकर के होता है ना रात्रि सत्र में ऐसा यहां आवश्यकता नहीं है क्यों ये फल जो है परिणामी फल नहीं है जो बनकर के बाद में तैयार होकर के सामने खड़े हो जाए ऐसा फल तो है नहीं ये तो ज्ञान से ही प्राप्त हो जाता और बाकी तो ज्ञान के बाद में करके परिणाम में लाना पड़ता है। यह परिणामी फल नहीं है और जो परिणामी फल नहीं होता उसमें काल व्यवधान नहीं होता परिणामी फल होगा तो काल व्यवधान रहेगा काल व्यवधान नहीं होता तो स्वरूप है ये इसलिए जब जब आप जैसे सुषुप्ति में जाते हैं ना सुषुप्ति में जाने से जो अनुभव होता है आनंद का अनुभव होता है वह परिणामी आनंद नहीं है वह स्वरूप आनंद है वो वहीं रहता है परिणामी आनंद आपको जागृत अवस्था में मिलता है वह आनंद है वो उसमें बढ़ना घटना छोटा मोटा कभी होना कभी नहीं होना कभी वैसा कभी तैसा कुछ भी होता है लेकिन सुषुप्ति में जो आनंद है परिणामी आनंद नहीं है वो स्वरूप आनंद है इसलिए वो एक ही रूप में रहेगा उसमें मात्राएं नहीं होती कम ज्यादा नहीं होता और सबको बराबर भी होता है जो जो सोएगा ना सबको बराबर होगा ज्ञान सुशुप्ति में ज्ञान बराबर होता है वो सच्चा आदमी भी सो सो जाता है बुरा आदमी भी सो जाता है कोई भी सोता है आ सबको एक जैसा होता है वो ब्रदर ने मैं ये भी कहा है ना तो जो चोर है अचोर हो जाता है स्थेनो भवती जो लुटेरा है वो लुटेरा नहीं होता सोने के बाद भी लुटेरा क्या वो तो लुटता है दिन में अब वो सो रहा है सोने से फिर वो आत्मा का आनंद उसको प्राप्त होता है फ्री में ऐसा होता और पिता पिता माता माता भवति भवती भवति ब्राह्मण ब्राह्मण हो जाता है भ्रूण तो बहुत बड़ा भ्रूण हत्या जो है ना बहुत बड़ा पाप है ऐसे पाप किया हुआ है वो भी वहां जाकर के पाप कुछ नहीं रहता उसमें वो स्वरूप आनंद इसलिए परिणाम आनंद नहीं अब इसी प्रकार वहां सिंहो व्याघ्रो व सिंहो वरागो व कीड़ो व पतंगो व मशको व यद्यत भवंती तदा भवंती अब वो सो जाता है कोई शेर सो सा, सो जाता है कोई मच्छर सो जाता है कोई कुत्ते सो जाते हैं बिल्ली सो जाते हैं मक्खी सो जाते हैं कोई भी सोता है तो एक जैसा ही आनंद को प्राप्त करता है जैसा आनंद आपको मिल रहा वैसा आनंदो मिलता अब सब काम बंद कर दिया वो है नहीं शरीर के साथ संबंध नहीं है तो फिर वह कुत्ता बिल्ली कहां से आ गया कोई है नहीं सो जाने के बाद फिर वो स्वरूप आनंद प्राप्त करता अब वो स्वरूप आनंद को परिणामी आनंद नहीं कहते इसीलिए उसको स्वरूप आनंद दिया वो अनात्यंतिक है क्योंकि वो आता जाता है वो बात अलग है लेकिन जब जाएगा तो पूरा ही जाए पूरा ही रहता ऐसा स्वरूप आनंद परिणामी आनंद नहीं ये वहां जाके वो परिणाम प्राप्त कर सकते बाद में आ सकते इसलिए में जाने के लिए बाहर से कोई साधन काम नहीं करता अब अच्छा खाना खाएंगे बढ़िया लड्डू खा लिया अच्छी नींद आ ऐसा नहीं होता तो बढ़िया लड्डू खाना अलग है लड्डू खाने के बाद नींद नहीं भी आ सकता पेट खराब हो गया तो नींद कैसे आए? वो प्रॉब्लम हो जाती तो वो नहीं आएगा और अब और कोई साधन बढ़िया बिस्तर में सोया समझ लो बड़े जो है दस तो हजार का जो है मलमल का ये सब बिस्तर लगाया सो गया तो भी नींद नहीं आ सकती कई लोगों को नींद नहीं आती और जिसको नींद आना है ना वो नीचे ऐसा भी सो जाएगा तो तुरंत नींद आता खराटे मारते सुनाई पड़ेगा अब कोई कहीं बैठ करके खराटे मारता कहीं होता है होता होता है कैसे होता है वो नींद का उसका कोई मतलब नहीं है उस शरीर को भूल जाने के लिए टाइम जलेगेगा वो भूल गया तो होता है फिर वो शब्द भी कुछ हो जाए कुछ भी हड़ला हो जाए कुछ भी पता नहीं चलेगा और जो शब्द को ध्यान में रख करके करते रहते उनका वहां मुश्किल होता है हम लोग अभी अयोध्या में गए थे वहां भयंकर स्थिति हो गया था हम जहां जिस आश्रम में रुके थे वहां 24 घंटा अभी नवरात्रि का राम नाम और वो भी हमारे कमरे के सामने बोड़ा माइक लगा करके भयंकर कर रहा था सब लोग वहां परेशान हो गए अब कैसे सोएंगे वो 12 बजे तक तो है ही फिर सुबह चार बजे शुरू हो जाता बीच में दो तीन घंटा आराम करते और हमने देखा हमको कोई एक दिन भी नींद में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ वो बजाते रहे हम लोग अपना सोते रहे अपना समय पर तो सोता रहा कोई सा नींद आ गया थक जाता है तो नींद आ जाती है अब वो कितना बजा रहे उससे हमें मतलब नहीं जैसा उठेंगे तो सुनाई ही पड़ता था वो चल रहा पूरा राम नाम पूरा ये गुजरात के भक्त लोग आए हुए थे और पूरा वो भी केवल सप्ताह के लिए नहीं क्या नवरात्रि के लिए नहीं पूरा महीना भर चल रहा ऐसा बता रहे महीना भर वो अलग अलग ग्रुप आते रहते दिन भर जो है करते रहते तो ऐसा होगा तो भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है इसका मतलब वो उसके बारे में चिंता है ना हमने उसको कैरी नहीं किया और वो चल रहा है ठीक है अच्छा जय श्री राम बोल के हम भी सो गया तो सो जाता है नींद आ जाती है ऐसे कुछ नहीं होता तो इसीलिए वो कभी कभी ऐसा होता है इसलिए मन यदि आपके वश में आ गया आप मन को हटा सकते हैं उसमें उसके बारे में यदि चिंता करते रहेंगे उसको बोलते रहेंगे अरे क्या अला बरा का ये वो कैसे नींद आएगी ऐसा आप एक बार भी सोचो ना फिर नींद नहीं आएगी क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनको जाएगा वहां जो नींद लाने वाला है ना उसको जाएगा अरे ये चिंता कर रहा है नींद के बारे में तो वो फिर चिंता नहीं रहती चिंता नहीं करना चाहिए नींद के पहले कोई चिंता नहीं रखना कोई भी आठ ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं वो नींद आना है तो आ जाए करके रिलैक्स हो जाओ तो अपने आप आ जाएगी क्योंकि नींद उसको लेकर के नहीं आती नींद का उस शब्द का कोई संबंध नहीं क्यों नींद को बाकी विषय से संबंध है ही नहीं वो और कहीं से आता है बाकी विषय से तो नींद आती नहीं है ना यदि शब्द से शब्द के रहने पर नहीं आती है शब्द के रह, ना होने पर आती है या नहीं होने पर आती है ऐसा कि, कि किसी के कोई संबंध होता तब तो फिर उसी के संबंध से होता अब नींद तो अंदर से आती है उसको बाहर से किसी से संबंध नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए मन निश्चिंत हो जाए तो फिर नींद आ रही है अब कब ऐसा होता है ना इसलिए अब कहां से अभी इतना जैसा अभी पार्ट में बैठ करके कई लोग इधर सोता है कैसे पता चलता है वो इतना हम जोर से बोल रहा है माइक भी लगा रखा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नींद आना है तो पान पर बैठ करके भी आ जाती है इसका मतलब वो मन जब हट जाता है उससे तो नींद अपने आप आ जाता है ऐसा एक अद्भुत अनुभव हमारे पास है जो आत्मा का अनुभव से जुड़ता ये आत्मा का अनुभव ही है क्यों स्वरूप आनंद है वो इसलिए स्वरूप आनंद करके शासन ने कहा उसको ऐसा ही स्वरूपानंद ब्रह्म स्थिति में भी ज्ञान में भी होगा यानी जागृत अवस्था में भी ऐसे आनंद आएगा तो आप देखो बहुत बढ़िया रहेगा तब तो सोना नहीं पड़ेगा ब्रह्मज्ञान हो जाए कि ना जागृत में भी वही आनंद मिलता रहेगा नींद की आवश्यकता नहीं वो थक जाता है ना दिमाग तब नींद जरूरत पड़ता है वो थकता नहीं तो नींद नहीं चाहिए वो पूरा पक्का रहता है और यदि नहीं थकता है तो भी आप देखते हैं जब भी मन आपका काम कर रहा है तो नींद नहीं आती तो मन को थकना भी चाहिए नींद के ऐसा ही यहां नानी को नींद की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो थकता नहीं यदि कोई काम करके वो थक जाता है तब तो नींद ले लेगा ऐसा नहीं कि नानी नहीं सोता कई लोग सोचते हैं नानी नहीं सोता ऐसा नहीं जरूरत पड़े तो सो भी सकता है लेकिन सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती ऐसा होता है उसके लिए ध्यान आदि भी मदद करते हैं तो इस प्रकार से ये दोनों तीनों को मिलाया देखिए सुन्द, कैसे सुंदर ढंग से वो फल और उसका परिणामी अपेक्षा यह परिणामी अपेक्षा का शब्द यह बहुत मुख्य है कि ज्ञान के बाद में परिणाम के बाद फल नहीं हो रहा सुनू फल हो रहा है इसलिए फल विपरिणाम अपेक्षा नहीं है कहा तय प्रयोग है अब पूर्व पक्ष ने अनुमान किया तो सिद्धांति भी अनुमान देते हैं ब्रह्म ज्ञानम प्रयोग विधि न यह साध्य है ब्रह्म तो पक्ष है न क्रदु प्रयोग विधि ना क्रदु के प्रयोग विधि के द्वारा उपादेय नहीं है इसका अर्थ है क्रदु में याग में जो विधान किया गया उसी प्रकार कोई भी विधि के अंतर्गत करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना नहीं है यह है साध्य ठीक है यानी क्रदु प्रयोग अनुपादेय तो साध्य क्रद्वंग संबंधित्व सत्य भी उचित फलाम्दर संबंधित्वादू दिया क्रदु के अंग के साथ संबंध करता हुआ भी यानी यजमान यहां करता है ना क्रदु का अंग है यजमान ये करता है जो पुरुष है उस पुरुष के साथ संबंध करता हुआ भी स्व उचित फलांदर संबंधित्व ऐसा होने पर भी उसका अपने उचित अपने योग्य फलांदर को उत्पन्न करने वाला इसलिए वो अलग है अदा इसका मतलब ये स्वतंत्र फल वाला फल तो स्वतंत्र है इसका और इसका संबंध किसके है वो पुरुष के साथ संबंध है अब वो पूर्व पक्ष क्या कहता है पुरुष जो है कर्मांग है यजमान मतलब कोई भी पुरुष जो कर्म का अंग होता है कर्ता के साथ संबंध करके क्रिया के साथ संबंध करेगा अब कर्ता के साथ संबंध होने से क्रिया के साथ संबंध क्यों होता है क्योंकि यह कर्ता बनता कैसे कर्ता किसको कहते हैं वो हाँ, तो जो कर्म करता है वो करता है तो ये कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा वो करता हो जाएगा करता नहीं है ना तो करता नाम किसको होता है जो कर्म करता है कृधाधु तो में त्रिज प्रत्यय करके कर्ता बनाया तृण प्रत्यय होता है त्रिज प्रत्यय दोनों से करता बनता तो कृधाधु से बनाया तो अब वो त्रिजधाधु कर्म क्या इसमें होता है कर्ता में होता है कर्ता के अर्थ में होता है त्रिज दादू का जहां भी प्रयोग का जहां भी प्रयोग होगा ऐसा कर्ता धरता धादा ये इत्यादि प्रयोग होता है यह सब करने वाला इस अर्थ में होता है तो वो कर्ता बोलने पर क्रिया उसमें रहती है और क्रिया तो कोई और रह नहीं सकती क्रिया कहां रहती है कर्ता में रहता है ना तो कर्ता होते बोलते ही क्रिया वहां आ जाता है और क्रिया के साथ संबंध बिना करता नहीं होता है आपके ब्रह्मज्ञान में करता है इसलिए क्रिया का संबंध है ऐसा कहना चाहते हो लेकिन यहां ऐसा है करता तो है बोलना पड़ेगा एक तो कोई जीवात्मा कोई भी पुरुष है जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है लेकिन यहां ऐसा होता हुआ भी स्वउित फलांतर संबंधित इसका स्वरूप स्वदा जो फल है वो स्वतंत्र है जैसे गोदोहना गोदोहन का फल गोदोहन का फल कैसा है गोदोहन पात्र में जल लाने से पशु प्राप्त होगा वो स्वतंत्र फल है किंतु उसका करने वाला कौन है जो गोदोहन पात्र लाएगा वो तो करता है वो दर्श या करने वाला करता यजमान है, है उसके साथ संबंध करता हुआ भी गोदोहन का फल अलग होता है इसी प्रकार व्यक्ति के साथ यद्य ब्रह्म का संबंध है तो भी इसका फल अलग है ऐसा ऐसा निश्चय किया इसमें कर्म का संबंध अंग नहीं मानना है क्योंकि पिछले अधिकरण में आपने देखा वो कर्म का अंग नहीं माना है और स्वतंत्र का है ना यहाँ करने के लिए कहा था कर्म का अंग यदि होता तो फिर अवश्य करना था ऐसा यहां भी हो गया ना दोनों में समानता है कर्म का अंग नहीं है तो यह अवश्य करना नहीं वो आपकी स्वेच्छा से कर सकता क्यों स्वतंत्र फल है पिछले अधिकरण में यह कहा था ना यथा उचित नहीं यथा यथे आप करना चाहते हैं तो करो तो आपको फल मिलेगा नहीं करना चाहते नहीं करो लेकिन वो कर्म का अंग नहीं है गोदोहन का लाना आदि अंग नहीं है ऐसा कहा था इसलिए ये उदाहरण दिया है तथा एक और अनुमान देते हैं न ब्रह्म ज्ञानम क्रदुअंग ब्रह्मज्ञान क्रदुअंग का व्यपाश्रय नहीं है साध्य प्रकरणांतर संबंधित्व सदि कर्तृत्व अविनियुक्त पुरुष मात्र संबंधित्वाद रात्रि सत्रवत रात्रि सत्र का प्रकरणांतर संबंधी होता हुआ ये ब्रह्मज्ञान जो है ना अन्य प्रकरण में कर्म प्रकरण में नहीं कर्तृत्व अविनियुक्त पुरुष मात्र संबंधित्व कर्ता के द्वारा विनियुक्त जो पुरुष है कर्तृत्व के द्वारा विनियोग में लाया गया पुरुष उसके साथ संबंध नहीं करता यानी कर्ता बन गया किसका कोई याग का और उसके द्वारा विनियोग में लाया गया यानी कर्ता बना उस याग को करना है और उस याग को करना है तो आपको यह करना है ऐसे उसको विनियोग विधि के साथ जोड़ दिया ऐसा यह कर्ता नहीं है क्योंकि एक सौंद्रकर्ता है जैसा कर्तृत्वना अविनियुक्त पुरुष मात्र संबंधित्व कर्ता के द्वारा विनियोग किया गया पुरुष के साथ संबंध नहीं है यह तो पुरुष मात्र संबंध करता है कोई भी एक पुरुष का संबंध करेगा कर्तृत्व को अलग करना और अविनियुक्त पुरुष मात्र संबंधित्व को एक साथ लेना तो जो विनियुक्त पुरुष पुरुष होता है वो तो कर्तृत्व के द्वारा विनियुक्त होने पर उसको वो करना ही पड़ता है ना किंतु हमारे यहां पुरुष करता तो है लेकिन ये विनियुक्त नहीं है किसी में इसलिए उसको अवश्य करना नहीं चाहिए समझ गया दोनों तो में अंदर क्या है विनियुक्त होने पर उसको करता भी होता है वो विनियोग भी करना पड़ता है ये तो करता है लेकिन विनियोग के साथ संबंध नहीं क्योंकि कर्म के साथ इसका कोई संबंध नहीं है ऐसा है ये ब्रह्मज्ञान का जो पुरुष है जो पुरुष पुरुष मात्र है वो कोई भी नहीं जिज्ञासा होगी जिज्ञास हुआ वो कार्य करता है उदाहरण में रिया रात्रि सत्र उदाहरण है रात्रि सत्र में ऐसा नहीं होता रात्रि सत्र में जो कर्ता होता है वो अर्थवाद के द्वारा के साथ संबंध करने से उस फल करता उसका उसके साथ है। ऐसा यहां नहीं है तथा अकर्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानम न क्रदु प्रयोग विधि ना उपाधेय अब तक कर्ता मान करके ये अनुमान दिया था यानी पूर्वक्ष ने जैसा कहा कोई भी करता इसमें ब्रह्मज्ञान में भी चाहिए ऐसा कहा था वो ब्रह्मज्ञान के करता एक है ऐसा मान करके कहा था कोई व्यक्ति करता है लेकिन अभी कहते हैं कि कर्तव्य तो भी नहीं है वास्तव में कर्तृत्व तो भी इसका नहीं है क्यों जो स्वरूप में है ना कर्तृत्व तो नहीं होता स्वरूप की प्राप्ति में कहीं भी कर्तृत्व तो नहीं जैसा अभी सुषिप्ति का दृष्टान्त है अब सुषिप्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए आप कोई करता नहीं होता आप क्या करेंगे सुसुप्ति का आनंद प्राप्त करने कुछ नहीं कर सकते आपके हाथ में नहीं आप उसमें विवश है आप खाली बिस्तर लगा करके सो सकते लेट सकते लेटने तक कार्य आपका होता है बाद में कर्तृत्व तो समाप्त होने पर फल आता है यानी नींद तभी आती है ना मैं करता हूं मैं करता हूं मैं सो रहा हूं मैं सो रहा हूं ऐसा माला जब करते रहोग तो नींद नहीं आएगी मैं सो रहा हूं सो रहा हूं बोलने से नहीं होता ऐसा वो, करता बनाते रहने से ऐसा नहीं होगा अथवा कुछ चिंतन करते रहेंगे अरे नींद नहीं आएगी नींद नहीं आएगी नींद नहीं आएगा ऐसा हो गया फिर वो उनको भी नींद नहीं आता को करता बना हुआ है ना नींद को भगा रहा है वो ऐसा है आप करके देखना एक दिन जो है ना ऐसे नींद नहीं आएगी नींद नहीं आएगी नींद नहीं आएगी बोलते रहना तो कुछ समय तक तो नहीं आएगी नींद लेकिन बाद में वो बोलते बोलते ही नींद आ जाएगी हमें वो समाप्त हो जाता है तो वो कुछ भी आप बोलो तो हो जाता है नींद आ जाएगी आ जाएगी बोलने पर भी होता है कुछ समय नहीं आता बाद में आ जाता अब जैसा भी वो आएगा क्योंकि वह आपके वश में नहीं है इसी वो वह तो नहीं है इसी प्रकार ये जो ब्रह्मात्मा ज्ञान है ना ये भी ऐसा है यह न क्रदु प्रयोग विधि ना उपाधेय क्रदु प्रयोग विधि के द्वारा उपादेय नहीं है यह कर्ता तो है नहीं तो क्रदु के साथ कैसे संबंध करे उपाधीयमान क्रदुअंग विरोधित्व कारण क्या है जो क्रदु के अंग का उपादान आप करते हैं क्रदु का अंग का जो ग्रहण आप करते हैं उसके साथ वो विरोधी होता है क्रदु का अंग का ग्रहण करने के लिए वहां दो चीज होना चाहिए एक तो कर्ता यजमान होना चाहिए दूसरा वो विनियुक्त भी होना चाहिए अधिकारी भी होना चाहिए ये दो होगा तो क्रदु के अंग के साथ उसका संबंध होगा अब ये करता तो है नहीं इसलिए क्रदु अंग उपाधेयित्व का विरोध होता है तो के द्वारा इसको ग्रहण नहीं किया जाता वो बोलता है हम कर्म करेंगे नहीं हम कर्म को मानेंगे नहीं हम देवता को मानते नहीं हम अपने स्वरूप से भिन्न किसी को मानते नहीं तो आप किसको करोगे किसको देंगे किसको भगवान मानगे किसको अर्पण करेंगे कौन अर्पण करने वाला है वही होता नहीं इसीलिए उस स्थिति में उनको वो भाव रहता वो अहंगार से नहीं करता अभी तो लोग तो अहंगार से करते आ तो मैं तो सब कुछ जानता हूं मेरे को यह सब जान की जरूरत नहीं मेरा बहुत बड़ा है तो अहंगार रह अहंगार से नहीं करता उनके पास अहंगार नहीं रहता वो स्वभाव से ऐसा करता उनको लगता ही नहीं ऐसा होता क्रदु प्रयोग विधि विरोधी अनुदित होम क्या दृष्टांत दिया देखिए अब वो विरोधी को देना है ना अब क्रदु प्रयोग विधि के द्वारा उपाधीयमान क्रदु करने के लिए एक का स्वीकार करना पड़ेगा एक या हमने निशेय के अग्निहोत्र करना है उसके लिए एक का ग्रहण करना पड़ेगा हमारे पास दो विकल्प है वो दो, कार्य पूरा हो जाएगा आपने किसका ग्रहण किया उदित जुहोदी का ग्रहण किया तो अनुदो जिहोदी विरोध हो गया ना अब अनुदिदो अन जो वाक्य है इसका विरोध होने पर उसमें क्रदु प्रयोग विधि के द्वारा उपाध्यमान रहेगा कि नहीं रहेगा सब शांत हो गया नहीं होगा ऐसा है देखो दो विकल्प है हमारे पास एक तो उदिदेव होती, दूसरा अनुदिदेव होती। क्रदु करने के लिए यानी अग्निहोत्र या जो भी क्रदु करने के लिए एक को ग्रहण करना पड़ेगा विकल्प में से एक को ग्रहण करना पड़ेगा नियम है हमने किसका ग्रहण किया का किया। का का ग्रहण ग्रहण किया करके अब क्रदु प्रयोग अंग बना दिया काम चला रहा तो अब क्या है जो है जो शेष उसका क्या हो गया उसके साथ विरोध हो गया विरोध होने का मतलब उसका त्याग दिया अब अनुदी दे तो यहां नहीं आ सकता कैसा नहीं आ सकता वो क्रदु के जो है प्रयोग विधि के अंतर्गत आकर के क्रदु प्रयोग विधि के द्वारा उपाधेयत्व नहीं है किसमें जो अनुदितो जिहोदी में नहीं है क्यों क्योंकि उदित जिहोदी को हमने ग्रहण किया इसी प्रकार उल्टा भी कर सकता है हम पहले अनुदित जिहोदी को क्रदुअंग रूप से ग्रहण कर रहे यानी वो अनुदित जिहोदी को स्वीकार कर लिया तो उदित जिहोदी क्या हो गया इसका विरोध हो गया तो उसमें क्या नहीं रहेगा क्रदुअंग प्रयोग उपाधेयत्व नहीं अंग नहीं क्योंकि उसको त्याग दिया ना अब इसी प्रकार है या कहा ब्रह्म विद्या में इस प्रकार का ऐसा ब्रह्म विद्या में है क्योंकि जो कृतुअंग प्रयोग के उपाधेयत्व था कर्तृत्व कर्तृत्व क्रतुअंग प्रयोग उपाधेयत्व था अब ये ब्रह्म विज्ञान क्या कर्तृत्व है था ना इसमें हेदु क्या दिया था हाँ हेदु क्या दिया कि वो कर्तृत्व तो तो रहित है, कर्तृत्व रहने से उपाधीयमान कृद्वंग विरोधित्व रहेगा उसमें यह हेतु है उपाधीयमान क्रदु का अंग कर्तृत्व उसका विरोधित्व रहेगा क्योंकि उसके बिना ये चलेगा नहीं इसीलिए उसमें क्रद्वंग प्रयोग विधि ना उपाधेत्व नहीं रहता है क्योंकि विरोधित्व रहने के कारण जैसा न उद उदित में रहता है न उदित जुहोदी उपाधेय मान कृद्वंग भी है और इसीलिए उसको क्रदु प्रयोग विधि में उपादेय नहीं माना जाता है। क्योंकि दोनों का ग्रहण नहीं होगा ना एक का ग्रहण होगा अब जब कर्ता को लेकर आप कार्य करोगे तो अकर्ता को छोड़ना पड़ेगा तो कर्ता को लेंगे तो अगर्ता विरोधी हो गया अगर्ता को लेंगे तो कर्ता विरोधी हो गया तो यहां क्रदुअंग क्रदु में कर्ता की आवश्यकता है अगरता से चलेगा नहीं वहां तो कर्ता को लेने पर अगर्ता विरोधी हो गया और अगरता यहां ब्रह्मज्ञान में है तो ग्रता विरोधी होने पर क्या रहा उसमें है? उसमें यह लक्षण लगा का प्रयोग उपाधेयत्व नहीं है उसमें क्रतु अंग प्रयोग अनुपाधेयत्व ठीक है यह न्याय की शैली है इसमें चक्कर आता है ऐसा क्या क्या बोल रहा है वो समझना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा ध्यान रखने से आनंद आता है वो सही सही आपको समझ में आएगा आप शब्दों को पकड़ेंगे नहीं तो नहीं होगा अब लंबा लंबा अनुमान है ये शब्द ऐसे हो जाएंगे और उसमें ये रखना निकालना ये सब होता है और विरोध में क्या रहेगा और उसमें इसके विरोध में क्या रहेगा देखना पड़ता है हाँ ये है अच्छा इस प्रकार से कहा तथा ब्रह्म ज्ञान कर्मणी न परस्पर अंग एक और अनुमान दे रहे पूरा अनुमान से भर दिया चार चार अनुमान दिया अनुमान। अब इसमें पक्का करने के इसी प्रकार एक है मान ले लो हमारे पास हनुमान की कमी थोड़ी है ब्रह्म ज्ञान कर्मणी ये दो है दिवचन है ब्रह्म ज्ञान च कर्मच ब्रह्म ज्ञान कर्मणी ध्वध तो समाज है ब्रह्म ज्ञान कर्मणी ये पक्ष है ये ब्रह्म ज्ञान कर्म ये दोनों ठीक है न परस्पर अंगांगी भूते, ये परस्पर अंगांगी भूत नहीं है परस्पर भाई भाई नहीं है राम लक्ष्मण जैसा नहीं परस्पर अंगांगी भूत नहीं है ठीक है यह साध्य है साध्य क्या है परस्पर हंगाम की भूतत्व तो अभाव वो नहीं होता है यह तो हो गया लेकिन अभी हेदु दे रहे परिव्राजकादिशु इतर व्यतिरेकित्व परिवराजक आ? क्या परिव्राचकादिशु इतर व्यतिरेकित्वात हाँ ठीक है यह हेदु है यारी परिवराजक आदियों में इधर का अभाव रहता जो परिवराज हम चले गया सब कुछ छोड़ जाड़ करके चला गया उसमें कर्म आदि नहीं रहता इधर का व्यतिरेक रहेगा इधर मन दूसरा दूसरा क्या है जो कर्म करने वाला जो परिवराजक नहीं है उसका अभाव रहेगा किसमें रहेगा परिवराजक में किसका अभाव रहेगा हाँ ऐसा नहीं इसमें न्याय में बोलते समय वो थोड़ा उनके अपनी भाषा शैली ऐसा होता है उन शब्दों से लेके आप बोलना पड़ परिवराजक में इधर का विद्रेक रहेगा बोला इधर का मतलब इधर का अभाव ठीक है तो तब इधर का अभाव क्या होगा परिवराजक का अभाव क्या है अपरिवराजक अपरिवराजक जो परिराजक नहीं है वो क्या है अपरिवराजक है तो परिवराजक में क्या रहेगा अपरिवराजक का अभाव रहेगा ना अपरिराजक तो नहीं है वो परिवराजक है ऐसा है और आप इसी प्रकार अपरिराजक में परिराज का भाव अभाव रहेगा वो अलग है लेकिन अभी परिवराजक इधर व्यतिरेक युक्त है ये ना ऐसे तो कहा परिवराजक आदिशु परिवराजक आदि में इधर व्यतिरेक ये इधर का व्यतिरेक मन ये अन्य का इधर का व्यतिरेक रहता होने से जैसे ऋदु गैष्ठिक अवर द्या दृष्टा दिया अब दोनों के दूसरे का अभाव रहता विरोध, रहता है जैसा ऋतुमन ऋतुमन कहा गया कर्मी के लिए ग्रस्त के लिए जो सभार्य है जिनके दंपति है उनको ऋतु काल में भार्य गमन करना है ये नियम बताया वो ग्रस्त के लिए है। और नैस्टिक के लिए इसका अभाव रहेगा अभाव रहेगा तो अब जो है दोनों साथ साथ में कैसे होगा परस्पर अंगांगी होता है क्या नहीं होता है जो परिवराजक और अपरविराजक अंगांगी है क्या नहीं है और ऋतुगमन और इसका अंगा का अंगांगी भाव नहीं इसी प्रकार ब्रह्म विद्या और कर्म का भी परस्पर अंगांगी भावत्व तो नहीं है क्योंकि परिवराजकाशु इधर विधि त्वा, का परिवराजक ब्रह्मज्ञान प्राप्त करेगा और इधर का विधि विशेष अनुमान ही इस प्रकार से अनेक विशेष अनुमान दिया क्योंकि सब विशिष्ट अनुमान है किसी में साध्य को विशिष्ट किया हेतु को विशिष्ट किया तो इस प्रकार के विशेष अनुमान के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करके फलश्रुत्या तरक फलश्रुति है और विशेष अनुमान भी इसका मदद करता है तो स्वतंत्र में फल साधनम यदि दर्शित इसलिए ब्रह्म स्वतंत्र फल साधन है ये इस अधिकरण में दिखाया गया अब ये अनुमान आने पर ऐसे ही टाइम लगता है उसको समझाने पर सम, सामान्य रूप से समझने के लिए भी टाइम लगता है वैसे तो सारा अनुमान है ये सारे आ, इसमें कोई हेतु आभास आदि तो दिखा भी सकते हैं पूर्व अनुमान के साथ अनुद करके हेतु आभास आदि इसमें दिखा भी सकते हैं तो दोनों पूर्व पक्ष का भी अनुमान दिया और सिद्धांत ने भी चार चार अनुमान करके स्वतंत्र ब्रह्म ज्ञान फल साधन है ऐसा सिद्ध किया ये दोनों अंग अंगी तो नहीं है अब क्रम की बात बाद में करेंगे तो क्रम से रहेगा कैसा रहेगा वो बाद में इसके आगे बताएं। ओम पूमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य ओ शांति शांति शांति कृष्णा राजिकीज